सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, है आज संडे हैं एक बज चुका है आप सभी का स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में आप सभी जानते हैं सलामी जिंदगी कार्यक्रम में हम लोग सीनियर सिटीजन को बुलाते हैं और उनसे बातें है करते हैं तो आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ मीरा गुप्ता है सिक्सटी रनिंग में भी हेल्थी वेल्दी और हैप्पी रहती है। तो हैं तो आइए उनसे बातें करते हैं आप सभी की तरफ से मीरा गुप्ता का बहुत बहुत स्वागत है सलामी जिंदगी कार्यक्रम में नमस्कार नमस्कार मीरा गुप्ता बहुत बहुत स्वागत है आपका सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में और पहली बार हमारे श्रोता आपसे रूबरू हो रहे हैं आपकी आवाज़ से तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मैं मीरा गुप्ता ईश्वर ने बहुत अच्छे परिवार में जन्म दिया बहुत अच्छी पालना भी शादी हुई माँ बाप ने जहाँ की वहाँ भी मेरा बहुत स्वागत हुआ बहुत सम्मान से मैंने जीवन जिया बच्चे मेरे तीन हैं दो बेटे एक बेटी तीनों विदेश में हैं और ये तीनों बच्चों को तो मैंने परवरिश दी ठीक है वो मेरा सम्मान करते हैं प्यार करते हैं ये कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन मेरे दोनों बहुएं मेरा दमान मुझे हाथों हाथों रखते हैं मैं जीवन में खुश हूँ मैं स्वर्ग में ही जी रही हूं। मुझे तन से मन से धन से जन से आज कोई परेशानी नहीं है और ये बस राजयोग का कमाल है जहाँ मुझे लाके उसने खड़ा किया और मेरे को इतनी इस ज्ञान से समझ मिली कि मुझे जीवन जीना आ गया मैं तो कई बार सोचती हूँ यदि ये दिशा नहीं मुझे मिली होती तो शायद मैं बौर आ गई होती कहाँ मेरा जीवन बहकर रहा होता क्योंकि जब हमारे पास तन की और धन की शक्ति होती है और हमारे पास कोई संकल्प नहीं होते कोई योजना नहीं होती तो निश्चित रूप से हम डाउन में ही चले जाते हैं और दूसरों को दिखाने के चक्कर में खुद डूब जाते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया आपने और आशा सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है और मीरा गुप्ता मैं चाहूंगा कि आप अपने परिवार के बारे में यानी माता पिता के बारे में बताएं वो क्या करते थे वो कैसे रहते थे उनके साथ आपका समन्वय जो समय बीता है उनके कुछ यादें हों तो जरूर ताजा कराइए मैं अपने माता पिता की चौथी संतान थी और अंतिम संतान होने की वजह से कही है, क्यों पता नहीं मैं बहुत लाड़ली रही लाड़ली होने के साथ साथ मेरा परिवार बहुत मर्यादित परिवार था बहुत एक जॉइंट फैमिली में रहना था जहाँ सब बाबा दादी चाचा चाची बुआ ताई ताऊ सब रहे और ऐसा ही हुआ कि मैं ससुराल में भी ऐसी आई कि जहाँ बहुत बड़ा परिवार मुझे खुद नहीं मालूम मेरे कितने रिलेटिव्स हैं यहाँ पर लेकिन बस मेरे को तो इतना मालूम था कि मुझे सभी आत्माओं का स्वागत करना है सभी का सम्मान रखना है सभी की सेवा करनी है और यही हमें संस्कारों में मिला था यही हमने वहाँ देखा और आज मेरे ससुर साहब मेरे को बहुत तारीफ करते हैं यही है कि उनको लगता है कि बस हमारी बहू की बदौलत हमारा घर चल रहा है और ये तो ईश्वर जाने मैं तो अपने माँ बाप को बारंबार धन्यवाद देती हूँ उन्होंने हमारी लौकिक परवरिश इतनी अच्छी की और हमने ऐसा देखा इसलिए किया लेकिन आज जो संसार को देखते हैं उसके हिसाब से मेरे को तो समझ में भी नहीं आता कि आज की बच्चे ऐसा क्यों करते हैं कहाँ माँ बाप की परवरिश में कमी है कि उनकी समझ में कमी है या बाहरी जीवन का प्रवाह है लेकिन कुल मिलाते हुए एक ही संष्कर्ष पर है कि सबको सुख दे के ही अपन सुख पाते हैं सबको मान दे के ही अपन मान पाते हैं और तभी जीवन में संतुष्टता होती है हम अल्पकाल के लिए कितना भी दौड़ लें भाग लें लेकिन संबंधों का सुख में ही जीवन है तन से भी हमारी कमी हो धन से भी कमी हो लेकिन संबंधों में मिठास हो तो जीवन बहुत सरल और हल्का बन जाता है बहुत खुशी में हम अपनी इस नैया को पार कर लेते हैं तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जो छूट गया उसकी चिंता ना करें पर जो आपके पास शेष है उसको संभाल के रखिए और ऐसा ना हो समय निकल जाने के बाद आप पछताएं इसलिए मैं सभी को बारमवार कहूंगी कि जरूर मेरे इस पॉइंट पर विचार करें और निश्चित रूप से आपको कभी ये पॉइंट अपने जीवन में मेरा अच्छा जरूर लगेगा क्योंकि मैं आज इस उम्र पर भी याद कह रही हूँ तो मैं कभी करके रिग्रेट नहीं हुई और आज कर कई बार होता है कि ना करने की इच्छा होती है फिर भी घर में मजबूरी में कोई करा लेता है चाहे पति अपनी इच्छा से कराए चाहे माँ बाप कराए लेकिन वो करके हमें ज़्यादा खुशी रही यदि हम अपनी चलाते तो हमारा संस्कार बिगड़ता वो एक अलग बात थी लेकिन हमारा खाता भी इतना बिगड़ता कि हम जीवन में वो वाइब्रेशन खुशी की नहीं ले सकते जो आज हमने कमाया चारों तरफ से नहीं दशों दिशाओं से पूरी सुख और शांति और पवित्रता की जो धारा बह रही है उसको बस मैं कहती हूँ प्रभु सबको देना इतना सबको इतनी समझ दो और वो भगवान कहता है बच्चे तुम ही आपस में एक दूसरे को समझ दे सकते हो इसलिए मैं सब सिर्फ ये समझो ये मेरे साठ सत्तर साल के बीच का अनुभव है जो मैं आपको शेयर कर रही हूं और आपको अनुरोध करती हूँ जरूर मेरी बात पे विचार मीरा गुप्ता बहुत आशा करता हूं हमारे सभी जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी बहुत अच्छा लग रहा होगा आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूंगा कि आपके माता पिता के साथ बिताए कुछ पलों के बारे में यादगार पलों के बारे में बताइए मैं अपने माता पिता की बात कहू तो मैं पाँचवीं क्लास में पढ़ती थी और मैं सबसे छोटी थी लेकिन मेरे पिताजी को मेरे पर इतना विश्वास था कि मेरी जो बड़ी बहन थी वो भी बाहर जाती हैं और कढ़ाई सीखने जाती थीं लेकिन गर्मियों की छुट्टियों में बराबर वो मेरे को भेजते थे वो ये कहते थे कि मीरा जो कहेगी वो सच होगा और मैं मेरे को कभी जीवन में याद नहीं है मैंने कभी झूठ बोला सत्य के लिए मुझे कितना भी कुर्बान करना पड़ा उस समय मैं जानती भी नहीं थी लेकिन मुझे लगता है कि मुझे पिछले संस्कारों में ये सत्य तोहफा में मिला और उस सत्य ने मेरे जीवन को इतना सोना जैसा बना दिया है आज वो महसूस करती हूँ तब तो मैं नहीं जानती थी और मेरी माँ एक बात पे कहती हूँ बेटी सो जा बहुत पढ़ ली क्योंकि मैं फिफ्थ बोर्ड से मैं उत्तर प्रदेश आगरा में मैं रहती थी तो मैं उत्तर प्रदेश का मेरिट स्कॉलरशिप मुझे फिफ्थ क्लास से ही सीधा मिला ट्वेल्थ तक मैंने वहाँ पढ़ाई की ट्वेल्थ के बाद मेरी शादी हो गई और मेरे पति ने मेरा देख के इंटरेस्ट मेरी पढ़ाई कराई बी एम एल एल सब उन्होंने कराया इधर पाँच साल में मेरे पांच तीनों बच्चे भी हो गए और वो भी सब चलता रहा तो यह है सबका मुझे इतना कॉपरेशन मिला तो मैंने अपने लक्ष्य भी नहीं भटके पर मैंने अपने माँ बाप की इच्छा को भी पूरा किया उन्होंने जब जैसे कहा तो जो बाबा यहाँ कहता है जी हाजिर तो बस हमने एक ही संस्कारों में सीखा कि बस बड़ों की आज्ञा को मानो विश्वास मानो उसमें सबका कल्याण मेरा गुप्ता बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी आपकी बात पसंद आ रही होगी और चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि कौन सा एक गीत भक्ति मार्ग का आपको बहुत अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है मैं एक गीत सुनाती हूँ देने वाले ने दिया वह भी दिया किस शान से मेरा है यह लेने वाला कह उठा अभिमान से मैं मेरा कहने वाला ये मन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया जो मिला है वह हमेशा पास रह सकता नहीं कब बिछ जा ये कोई राज कह सकता नहीं जिंदगानी का खिला मधुबन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वो धन किसी का है दिया तो जग की सेवा खोज अपनी प्री तुम से कीजिए जिंदगी का राज है ये जान कर जी ली जी साधना की राह पर साधन किसी का है दिया जो भी अपने पास है वो धन किसी का है है दिया दिया दिया जी तन किसी का है दिया और मन किसी का का और मन मीरा गुप्ता आशा करता हूं हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा है तो आइए आगे बढ़ते हैं आप सुना है रेडियो मत वन एफएम पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को और आज के इस सलामी जिंदगी को सजाने के लिए हमारे साथ मध्य प्रदेश से बिलोंग करने वाली आ, मीरा गुप्ता हमारे साथ है जो सिक्सटी रनिंग में भी यंग एंड एक्टिव है और अपने कारोबार को खुद ही अपने हाथों से करती हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हमारे जीवन में माता पिता के साथ हमारी मस्ती चलती रहती है कभी कभी कुछ बचपन में जैसे कि आपने कहा पाँच साल की उम्र में कुछ आपको काम दिया था और इस तरह से कई चीज़ें होती हैं कभी कोई हमें काम देते हैं माता पिता कभी हमें अच्छा लगता है कभी हमें अच्छा भी नहीं लगता है तो ऐसे में हम लोग नाराज हो जाते रूट जाते हैं रोते हैं तो ऐसी कोई घटना आपके साथ तो मेरा अपने पिताजी के साथ एक ही बात पर हुआ मैं डॉक्टर बनना चाहती थी हमेशा स्कूल में फर्स्ट पोजीशन होल्डर रही और लेकिन मैंने जिद से साइंस बायोलॉजी भी ले ली क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी सिर्फ पढ़ने में होशियार थी लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज कुछ नहीं हो क्योंकि बहुत मर्यादा का जीवन था माँ बाप ने जो हमारी बाउंड्री बना दी उसी में रहा करते थे तो नाइन्थ क्लास में तो जो सब्जेक्ट फादर ने कहा पिताजी ने बोला वो ले लिए और जब सबको बताती थी मैं डॉक्टर बनूंगी तो हंसते थे सब लोग कि डॉक्टर बनोगे और ये सब्जेक्ट लिए हैं संस्कृत और मैथ्स तो मैंने कहा क्यों नहीं बनेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, नहीं साइंस बायोलॉजी लेनी होती है फिर मेरी जब दिमागी खुला तो मैंने बहुत रोई और फिर तो पिता तब तो यूपी बोर्ड में ऐसा था कि यद आपके ए, फर्स्ट क्लास मार्क्स आते हैं तो वो इलेवेंथ में भी साइंस बायोलॉजी दिलवाने को परमिट करते थे तो मैं इसी में लगी रही और योग से यही हुआ टेंथ बोर्ड में भी मेरी फर्स्ट पोजीशन आई अपने स्कूल में और ए, ए, उस जमाने में फर्स्ट पोजीशन पे सिक्सटी नाइन परसेंट थे लेकिन बहुत कम नंबर हुआ करते थे और मेरी मेरिट में तब भी थी मैं क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप मेरा तो इंटर में भी रनिंग रहा अब और ये मेरिट स्कॉलरशिप फर्स्ट 50 को मिलता था यूपी बोर्ड से तो फिर मैंने जब साइंस बायोलॉजी ले ली और मैंने आगरा में आगरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया तो एक महीने के बाद मेरे पिताजी ने मेरे को बैठ के बोला थोड़ा रो के बोला एक ही बात बोले बेटा मैं जानता हूँ तो सब कुछ कर सकती है लेकिन मैं नहीं करा सकता हूँ मैंने पूछा क्यों उन्होंने एकदम कहा मेरी आयु बहुत कम है बेटा तुम मेरी सबसे छोटी संतान हो मैं किसी पे छोड़ के नहीं जाना चाहता मैं तुम्हारी शादी करूँगा और यही हुआ कि उन्होंने मेरी ट्वेल्थ में सगाई कर दी उनके कहने से मैंने तुरंत फिर अपने एलेवेंथ क्लास ज्वाइन कर लिया उन्हीं सब्जेक्ट से और जो पुराने स्कूल में रामस्वरूप इंटर कॉलेज था उसमें और मेरे स्कूल में एडमिशन के लिए भी बहुत झिक हुई और एक फिर से पूरे स्टाफ मेंबर में मीटिंग हुई क्योंकि फर्स्ट पोजीशन होल्डर लड़की हमारे स्कूल की पर नियमों के कारण हम नहीं ले सकते अब क्योंकि टीसी भी कटा चुकी थी वहाँ से और ये फिर मैं आगरा कॉलेज से टीसी लाए और उन्हें उन्होंने मुझे वो टीसी को पीछे करके उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके फिर मेरा एडमिशन लिया लेकिन मेरे को पिताजी की बात पे विश्वास रहा और उन्होंने वास्तव में शादी की पाँच साल में मेरे बच्चे तीनों हो गए और मेरी बेटी पाँच महीने की मेरे गोद में थी उस दिन उन्होंने मुझे बुलाया और मेरे से बात करके उठे एकदम बोल बस और 25 मिनट में वो ख़त्म हो गए ब्रेन हेमरेज हुआ और 9:25 पच्चीस पर मेरे से बात कर मेरे ससुराल से बुलाया बैठ के बात की और एक सेकेंड में मैंने अपना सारा वो नज़ारा देखा तो यह है कि जो ईश्वर करता है सब कल्याण के लिए करता है और सबसे अच्छी बात है अलौकिक शिक्षा का मुझे परिणाम ये मिला कि मुझे अलौकिक शिक्षा में बा भगवान ने अपने ब्रह्मा कुमारी सेंटर से मुझे जोड़ दिया और ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कहलाता है जहाँ मैं एक गृहस्थ हो मुझे टीचर की सीट बाबा ने दी है और आज सबको राजयोग ही नहीं सिखाती हूँ सबको गृहस्थ में रहना भी सिखाती हूँ सबको एक एक बहन के मुख से ये निकलता है दीदी -दी, जो माँ बाप ने नहीं सिखाया जो आपसे सीखने को मिला क्योंकि मेरी प्रैक्टिकल लाइफ उनको दिखती है मैं आज भी जॉइंट फैमिली में ससुर साहब के साथ रहती हूँ 95 फाइव के हैं और उनकी भी रोज़ दुबए मिलती हैं मुझे आज भी मैं यहाँ आई हूँ तो उन्होंने एकदम ये कहा बेटा हमारा देख के तुम जल्दी लौट आना हमारा बस मैंने कहा नहीं मैं बिल्कुल इंतजाम करके जा रही हूँ लौट के भी मैं बिल्कुल आ जाऊँगी तो बस पाँच दिन के लिए यहाँ आई मैं तो ये है कि जो हमारे कर्तव्य कर्मे यदि हम करते जाते हैं न्यारे और प्यारे होते हुए तो भगवान हमें जाने क्या देने बैठा है हम कितना कम मांगते हैं तो थोड़ी सी चीज़ ये छोड़ के देखिए क्योंकि मैंने अपने जीवन का दिखाया कि कर्तव्य की मंजिल अधिकार होती है और अधिकार हमको स्वतः ही मिलते हैं इसलिए अधिकारों के लड़ने की जरूरत नहीं है कर्तव्य की लाइन पर चलते जाओ मंजिल पर आप पहुंच जाएंगे यही मैं सबको संदेश दूंगी कि सब ऐसे ही थोड़ी मेरी बातों पे विचार करें और जीवन को मोड़ सकते हो अच्छा लगे तो जरूर मोड़ें और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा लग रहा होगा तो मैं चाहूँगा कि आपको अगर अपने पिताजी की याद में उनको कोई गाना डेडिकेट करना चाहो तो कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे मेरे पिताजी का मैंने तपस्वी पूरा देखा है उनका पूजा का कमरा बिल्कुल अलग था जो उनका सेवाधारी था पूरी वो पूजा की वो साफ करता था और वो पूरी मार्बल की उस पर बैठ के जैसे कहते हैं ना शंकर जी अपनी वो शेर की खाल बिछा के जो गाते थे वो गाना आज मैं आपको सुनाना चाहूँगी आपने मुझे बहुत अच्छी स्मृतियाँ दिलाई हैं मुझे बड़ी खुशी होती है उठ जाग मुसाफिर बोर भई अब रैन कहाँ जो सोबत है उठ जाग मुसा बोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है जो सोवत है सो खोवत है जो जागत है सो पावत है उठ जाग मुसाफिर फिर बोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है। टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा टुक नींद से अखियाँ खोल जरा और अपने प्रभु से ध्यान लगा ये प्रीत प्रतिकरण की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है ये प्रीतकरण की रीत नहीं प्रभु जागत है तू सोवत है उठ जाग मुसा फिर बोर भई अब रैन कहा जो सोवत है जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले जो कल करना सो आज कर ले जो आज करना सो अब कर ले जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया फिर पछता क्या होवत है जब चिड़ियों ने चुंग खेत लिया फिर पछताए क्या है? उठ जाग मुसाफिर फिर बोर भई अब रहन कहाँ जो सोवत है ना दान भुगत अपनी करनी ये पापी पाप में चैन कहाँ ना दान भुगत अपनी करनी ये पापी पाप में चैन कहाँ जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है जब पाप की गठरी शीश धरी फिर शीश पकड़ क्यों रोवत है उठ जाग मुसा फिर बोर भई अब रैन कहाँ जो सोवत है अब रैन कहाँ जो सोवत है इस गाने में गीतों का महत्व हम बचपन में नहीं जानते थे लेकिन आपको शब्द सुनाई पड़ रहे होंगे उनके अर्थ मुझे अपने पिताजी की इमेज दिखाई दे रही है पूजा की मीरा गुप्ता जी बहुत ही प्यारी सी बातें आपने सुनाया अपने पिताजी श्री के साथ के अनुभव के और साथ ही साथ उनकी यादों में आपने जो गाना सुनाया वो कहीं ना कहीं हम सभी को जगाने का प्रयत्न कर रहा है हम सभी सोए पड़े रहते हैं तो कहते हैं कि अब वक्त हो गया जागने का जागकर कर पुरुषार्थ करने का वक्त है तो हम सभी को इसी तरह जागृत अवस्था में रहकर इस संसार में जो है मूर्छित व्यक्ति बहुत ज्यादा हो गए हैं क्योंकि वो जीवन से सोने वाली बात यहाँ पर नहीं बताई जा रही है यहाँ पर आप अपनी चेतना के साथ जागने की बातें हो रही हैं क्योंकि वैसे देखा जाए तो हर व्यक्ति आठ घंटा सो ही जाता है लेकिन वो सोना अलग है जो शरीर को आराम देता है लेकिन अपने मन और बुद्धि से कहीं ना कहीं हम अपनी चेतना से अलग होकर जो काम कर रहे हैं वो भी मूर्चित अवस्था में काम हो रहा है पेट के लिए शरीर के लिए लेकिन जागने का अवस्था यह है कि जब जाग जाते हो तो आप काम करते हुए भी उस परमात्मा की याद में लीन हो जाते हों वहाँ पर आप अच्छे कर्म करते हों सच्चे कर्म करते हों और एक दूसरे के साथ जुड़ते हों तो प्रेम से जुड़ते हो तो ये भावनाएँ इस भक्ति के गीत में था जो हमने अभी सुना तो चलिए आगे बढ़ते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है सलामी ज़िंदगी इस कार्यक्रम में जहाँ पर हम लोग अमीरा गुप्ता से बातें कर रहे हैं वो अपने अनुभव को हमारे साथ सजा कर रहे हैं तो आइए आगे बढ़ते हो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा जैसे हमारे जीवन में काफ़ी लोग आते हैं जाते हैं जैसे आप अपने पिताजी के साथ रहे तो उनके जीवन को देखा आपने और फिर वापस आपकी शादी हो गई तो आप अपने सास ससुर को देख रहे हैं ऐसे कई लोग आपके जीवन में आते जाते हैं तो इन सभी के बीच में रहते हुए किस व्यक्ति को आप आदर्श मानते हो क्यों मानते हो उनके बारे में बताए जाने अनजाने अपने आदर्श तो अपने माते ही होते हैं और हमको तो माँ बाप ने जो सिखाया बच्चे बचपन में माँ बाप हैं जवानी में पति हैं और बुढ़ापे में बच्चे हैं तो पता नहीं कहीं ऐसा फिट है बुद्धि में उसकी वजह से मैं कहूँ कि सचमुच मैं कहूँ आज मुझे अपना बड़ा बेटा ही अपना आदर्श लगता है क्योंकि मैं चाहे आध्यात्मिक विद्या सीख रही हूँ यहाँ तक कि मेरे पति को भी मैं देखती हूँ तो कई बार मैं कहती हूँ कि हम तो सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं पर आप लोग सीखे हुए हो तो ये वाइब्रेशन का प्रभाव है भगवान ने मुझे ऐसी आत्माओं का साथ दिया है मैं कुछ नहीं कह सकती लेकिन मैं अभी तक भी दत्तात्रेय की तरह जहाँ से मुझे सीखने मिलता है छोटे बच्चे से लेकर पढ़ मैं उससे सीखने की कोशिश करती हूँ और मतलब एकदम मुझे कहीं हिटोता है मैं उसे स्वीकार करती हूँ और मैं उसको अपने जीवन में उतारती हूँ और इससे मुझे सबसे ज़्यादा जो खुशी है मैं जो विशेष बात बताना चाहती हूँ कि पुराने लोगों किससे सीख ली उसको आप गाते रहें तो कोई सुनना नहीं चाहता लेकिन नए लेटेस्ट के साथ क्योंकि आज मेरी ग्रैंड किट्स भी हैं 16 साल से 10 साल के बीच में सात बच्चे हैं और सभी से मुझे कहीं सीखने मिलता और मैं सभी के साथ बिल्कुल उस उनकी हमर उम्र होकर रखती हूँ तो मैं दिल से कह रही हूं कि जो बात वो शायद वो अपने मम्मी पापा को भी नहीं बताते वो मुझे शेयर करते हैं और मुझे बता देते हैं क्योंकि मैं उनकी बड़ी कॉन्फिडेंशियल हो के और बिल्कुल यस ऐसा हो सकता है ये नेचुरल है सब चीज़ तो मुझे सीखना और सखाना दोनों साथ होता है और बहुत अच्छा लगता है और इससे सबसे बड़ी बात मैं कभी भी अपने को ओल्ड नहीं फील करती हूँ अपडेट करते रहो तो इस शरीर की आयु क्या है मैं नहीं जानती <laughs> लेकिन आत्मा की आयु तो सतत चलती रहती है और जितना इसको रिफाइंड करते रहो रिफ़्रेश करते रहो तो ये चेतना एकदम तो इसलिए आप अपने शरीर की आयु से कोई ना बंधे और जितना आप मन बुद्धि को साफ और स्वच्छ रखेंगे पवित्रता आपके जीवन में होगी पवित्रता माना कोई इस मन बुद्धि में ऐसे इम्प्रेशन ना हो नेगेटिव जिसकी वजह से हम कहीं भी किसी के साथ ईर्षा द्वेश कले कलेश का भाव रखते हों वो भाव ही हमारे जीवन में दुख शांति स्वयं हमारे जीवन में ला देता है ये बहुत बड़ी बात है दूसरे तक वाइब्रेशन जाए या ना जाए पर पहले वो वाइब्रेशन वो धुआं आपके साथ चल रहा है बहुत सावधान होकर जी यही सीख मेरी जीवन की अपनी है जो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है वो भी अपने परिवार में रहते हुए अपनी सारी बातों को जैसे आप देख रहे हैं वैसे वो भी सोच रहे हैं सबके प्रति सम्मानित होकर अपने जीवन को जी रहे होंगे आइए आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना है सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में मीरा गुप्ता हमारे साथ हैं एमपी से बिलोंग करते हैं काफ़ी अच्छी बातें उनके हम सुन रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि आप अपने स्कूली लाइफ के साथ में या फिर कॉलेज में जब भी आपने एडमिशन लिया फिर उसके बाद जो भी आपने पढ़ाई की है तो उसमें कोई ऐसी टीचर के बारे में बताइए जिनके लिए आप अभी भी आप उनको याद करते हैं उनकी बातें आपको याद आती हैं शुरू से ही जो शिक्षा लेते हैं हमारे लिए सचमुच वो आदर्श होते हैं एयर क्लास तक आठवीं कक्षा में आगरा में जिला तहसील फतेहाबाद वहाँ पढ़ी हूँ और वो जो प्रिंसिपल हैं वो मुझको मुझे नहीं मालूम वो मुझे अंदर क्या देखती थी या क्या जब जरा सी गलती हो तो उस पर वो इतना पनिशमेंट भी देती जो पनिशमेंट आज मुझे याद है सेवेंथ क्लास में उन्होंने कुछ साइन वाइन करने के लिए पेन पेंसिल मांगा और मुझे ऐसा लगा मेरा पहले पहुँच जाए तो मैंने फेंक के दिया तो उस पीरियड में मुझे खड़े होकर सज़ा मिली लेकिन उस सबक ने मुझे ऐसा सिखाया कि आज मैं कोई फेंक के किसी को चीज़ नहीं देती तो मुझे उनकी छवि नज़र आती है उन्होंने मुझे कितनी अच्छी सज़ा दी कि वो चीज़ मुझे जीवन में आज भी है और उनका प्यार समझ सकती हूँ क्योंकि मैं फर्स्ट पोजिशन होल्डर इस्कूल की उनके थी मॉनिटर थी तो वो इतना मेरा ख्याल भी रखती थी मेरे साथ कॉपरेट भी करती थी कि एट्थ क्लास में हमारी होम साइंस होता तो जो फाइल बनती है उस समय जो रफू का और ये सब उन्होंने खुद बना के दियो मेरी फाइल में लगवाए क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी पोजीशन जरा भी नीचे ना आए तो वो टीचर आज भी मेरी नैनों में छाई रहती हूँ और अभी आज से के तीन चार साल पहले मैं खोजते खोजते उनके क्योंकि जाने कब वो रिटायर हो गई कब आज मैं पैंसठ साल पार कर चुकी हूं तो वो भी रिटायर हो गई वो तो मैं ढूंढते ढूंढते उनके आगरा लग गई उनके हस्बैंड तो बिल्कुल जैसे सुन भी नहीं पाते हैं और उन्होंने तो मेरे हस्बैंट को पहली बार मिले क्योंकि मैं तो एर्थ तक उनके साथ रही तो उन्होंने एक शब्द बोला कि मुझे मीरा दौनेरिया जैसी स्टूडेंट कभी नहीं मिली पूरे अपने लाइफ टाइम तो मुझे गर्व हो या मेरे पति को कितना गर्व हुआ होगा ये मेरी युगल कितनी मतलब शुरू से ही स्वच्छ तो ये हम जो छाप छोड़ते हैं वो हमारे साय की तरह चलती हैं अच्छी या बुरी तो इसलिए बहुत ख्याल रखें कि हमसे कोई विकर्म ना हो गलत काम ना हो अच्छा हम कर पाएँ या ना कर पाएँ क्योंकि ये हमारी पहचान बनते जाती है और यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि टीचर जो उम्रदराज होने के बावजूद भी अपने स्टूडेंट को पहचान लेते हैं और उनकी बातें जब वो करते हैं तो कहीं ना कहीं एक यादें बनी रहती हैं चाहे खट्टी हो या मिट्टी हो लेकिन वो चीज़ें जो है यादों में हमेशा रहती हैं तो इसीलिए कुछ यादें अच्छी बनी रहें इसके लिए हमें जैसे मीरा जी हमेशा अभी बीच बीच में कह रही हैं कि अच्छे कर्म करो अच्छे कर्म करो तो अच्छे कर्म करने के लिए हमारे अंदर अच्छी पोटेंसी भी चाहिए उस पोटेंसी को कैसे ला सकते हैं उसके लिए हम अपने आप से प्रयास करना चाहिए हमें और थोड़ा समय खुद के लिए निकालना चाहिए तब हम उस पोटेंसी को बढ़ा सकते हैं और अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित भी हो सकते हैं आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूँगा कि आप जिस तरह से आप अभी एम में हैं तो भारत देश में कहाँ कहाँ आपका भ्रमण हुआ है आपके टूरिज़म के बारे में भारत देश के बताइए भारत देश में तो मेरा दहली के आसपास क्योंकि आगरा ग्वालियर दहली इलाहाबाद क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूं मध्य प्रदेश में घूमे हैं और बॉम्बे वगैरह और थोड़ा मेरा विदेश ज़्यादा रहता है क्योंकि तीनों बच्चे विदेश में और मेरे पहले से ही जो मेरे ससुर वाली लाइन आती है क्योंकि मैं उनकी बहुत प्रिय बहू थी तो मुझे एट्टी में ही अमेरिका बुलाया गया और आप विश्वास नहीं करेंगे जिस दिन मेरा टिकट आया मैं रात भर बैठ के रोई कि मेरे घर से मुझे क्यों भेजा जा रहा है मैं किसी के एहसान तले क्यों दबूं उस समय चौंसठ हजार रुपये की टिकट आई थी हम तीन लोगों की और और फिर लेकिन हम तीन महीने रह के आए और उस पर भी मतलब मेरे सारे वहाँ इतने खुश थे सब कब मेरे ससुर साहब के पास फोन आता था कि लगता है कि हम भारत में आ गए और बहू आ गई घर में और पूरा काम नीट एंड क्लीन मिलता है हम लोग काम पे जाते हैं लौट के तो मेरे को बहुत खुशी होती थी कि देखो काम की भी कितनी वैल्यू है और इस बात को ही मैं अपने हसबैंड को भी कह देती हूँ कई बार कि आपके जैसे नोट मुझे कोई भी दे सकता है विरासत में भी मिल सकते हैं लेकिन मेरा जैसा तीनों टाइम का गर्म खाना कोई नहीं आपको दे सकता <laughs> बिल्कुल ये और आज भी बिल्कुल आपको शेयर कर रही हूँ कि सही साढ़े पाँच पे मेरे ससुर साहब की चाय जाती है सात बजे मेरा गर्म नाश्ता जाता है उसके बाद मैं तैयार हो अपने सेंटर जाती हूँ मैं बाबा को मैं क्लास करती हूँ राजयोग की और भगवान की कृपा से थोड़ा सा हम आध्यात्मिक शिक्षा के लिए समय निकालते हैं एक दूसरे से शेयर करते हैं शेयर करने में सबसे अच्छी बात क्या होती है जो आपने विद्यार्थी जीवन में भी नहीं सीखा हो वो आपको अध्यापन जीवन में सीखना पड़ता है क्योंकि आप टीचर की जगह बैठ के आला सलविलापन ढीलापन नहीं दिखा सकते उन आदर्शों को आपको अपने जीवन में लाना ही पड़ेगा और स्टूडेंट की तरह हो सकता है हम आया और गया आराम भी कर रहे इसलिए वो सब चीज़ें मेरे जीवन में और गहराई से उतर रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे को राजयोग जीवन में आ गया कि मुझे राजयोग सीखने का एक मौका मिला देश और विदेश में आपका देखिए हर एक की अपनी संस्कृति है और जितना लोग ये कहते हैं ना कि विदेश में बहुत नेगेटिव है तो मुझे तो नेगेटिव देखने को नहीं मिला नेगेटिव देखना है अब भारत में भी कहीं कमी नहीं है और विदेश में इतना सब लोग सम्मान करते हैं लेकिन आप अपनी किस नज़र से किसको देखते हैं मैं केवल घर और परिवार की बात नहीं कर रही हूँ मैं जब प्लेन में भी होती हूँ मेरे साथ कोई इंडोनेशियन भी बैठी है कोई चाइनीज़ भी बैठी है कोई अमेरिकन बैठा है तो सबसे पहले हमें स्माइल से ही हमारा स्वागत करता है तो इंसानियत तो सबके अंदर है लेकिन क्या आपने किसके साथ बुआ है वो आपके सामने रिटर्न में आता है तो मुझे तो कहीं ये नहीं लगता और संस्कृति का जहाँ तक सवाल है भई हरेक का वे ऑफ लाइफ है जो उन्होंने अपना पैटर्न बनाया लेकिन इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि वो अपने बच्चों को प्यार नहीं करते जो हम पहले ही यहाँ सुनते थे कि विदेशी लोग ये। मैंने तो ये देखा है कि वो बच्चे इतने प्लानिंग से पैदा करते हैं कि इतना पहले से डिपॉजिट करके चलते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे पलेंगे और इतनी सुंदरता से पालते हैं कि हमारे यहाँ तो ये है कि पल गए पल गए और नहीं पहले कोई फ़र्क नहीं पड़ मतलब मैं एक ही संदेश देना चाहूँगी कि किसी को ब्लेम मत करिए सब अपने सिस्टम से जी रहे हैं बस इंसानियत की बात जो है वो अपनी जगह के रखिए दूसरों पर आप मत सोचिए और हर इंसान ये सोच ले कि मुझे अपनी इंसानियत को जगा के रखना है मैं तो देवता बनने का ख्वाब भी नहीं देखती हूँ मैं तो भगवान से कहती हूँ मुझे एक सच्चा इंसान अच्छा इंसान बना दे वो बहुत है और अच्छे इंसान बनते वो देवत तो अपने आप आ जाता है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी काफ़ी चीज़ें जो है सुनकर अच्छा लग रहा होगा और जिस तरह से जो बातें हमने की अभी देश विदेश की बातें हमने की तो कहीं ना कहीं चीजें जो है संस्कृति हर, हर व्यक्ति का हर आ, स्टेट का हर देश का अपनी अपनी संस्कृति होती है तो उस अनुसार वो, वो लोग चलते हैं फिर भी कहीं ना कहीं हमें जो है एक बहुत अच्छी सीख हमको एक दूसरे से सीखना चाहिए जो अच्छी चीज़ें कहीं से भी हम लोग सीख सकते हैं जो बुरी चीजें हैं उसको कहीं से भी हम लोग हटा सकते हैं हमारे जीवन में उसे न रखें अच्छी चीजें लेने की एक दृष्टिकोण जो है आपके अंदर हो तो हर व्यक्ति से आप कुछ न कुछ सीख सकते हैं आगे बढ़ सकते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं सुनते हैं बहुत ही प्यारा सगीत आप सुना है रीड मोदी नाइनटी पर सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम को सुनते रहो नहीं जिला चंदा भूल नहीं देना बना के पुरा नहीं बेना जबाना खराब है जबान नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और बहुत ही अच्छी बातें हो रही सिक्सटी फाइव रनिंग में भी मीरा गुप्ता हमारे साथ है और हेल्दी वेल्दी हैं एक्टिव हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि जैसे संस्कृति की बात आपने कही और आप एक अच्छे लेखक भी किताब भी लिखी है आप गीतों को लिखते हैं तो अपनी जो राइटिंग स्किल है उसके बारे में कुछ बातें हमारे श्रोताओं से शेयर की निश्चित रूप से हम वही लिखते हैं जो हम पसंद करते हैं शायद जीवन में भी ना उतार पाए पर लिखने में तो उतार ही देते हैं तो बस जब अपने दिल में चलता है और कई बार ऐसा भी होता है कि परिस्थितियों बस वो सब कुछ हम नहीं कर पाते तो कागज़ पे उतार के बिल्कुल अपनी बुद्धि को हल्का कर लेते हैं और मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता भी है कि जैसे कहते हैं ना मरने के बाद जब कागज़ खोले जाते हैं तो लगता है कि लो हमारी माँ ये ऐसा लगती थी वह आज बच्चों को टाइम नहीं हो बच्चों को भी दिखता है माँ माँ है लेकिन माँ के लेखन को आज बच्चे नहीं पढ़ेंगे और तो, क्योंकि वही घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है लेकिन मेरे को और आपको सबसे पहले बहुत मैं सिक्स क्लास में थी मैंने पहला लिखा था सभ्यता और संस्कृति तो सभ्यता हमारी डिफरेंट हो सकती है संस्कृति हम सबकी एक है सब जो मनुष्य आत्मा है सबको सुख अच्छा लगता है शांति अच्छी लगती है प्रेम अच्छा लगता है और यदि हम ये देते हैं चाहे ऊपर से चोला इंडोनेशियन का हो चाइनीज़ का हो जैपनीज़ का हो अमेरिकन का हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो भी आपके उसको प्रेम को स्वीकार करते हैं नैनों की भाषा नैनों से ऑटोमेटिक आ जाती है जो हमारे बुजुर्ग भी कहा करते थे ना कि आँखों से समझ में आ जाता है और इशारे से समझ में आ जाता है हाव भाव से समझ में आ जाता है चाल ढाल से समझ में आ जाता है वाणी तो बहुत दूर की बात है तो इसलिए मैं वाणी को उतना महत्व तो नहीं देती वाणी में झूठ और सच हो सकता है लेकिन मेरे वाइब्रेशन में मेरे हालचाल में और कभी भी गलत नहीं हो सकता पढ़ना सामने वाले को आना चाहिए यदि मैं सचेत हूँ तो कोई अपने शब्दों से मुझे गलत नहीं बन सकता और बस मेरे जब शब्द होते हैं तो यही सत्यता के साथ के सत्यम हो शिवम हो और सुंदरम हो इसके इर्द गिर्द मेरे मेरा लेखन आता है क्यों वो कई बार मेरे पति देव तो कह देते हैं तुम किस दुनिया की बात करती हो मैं कहती हूँ इसी दुनिया की करती हूँ इसी दुनिया में रहूँगी और अपने सिद्धांतों से ही रहूँगी कहूँगी जरूर कई बार कह के या करके भी रोती हूँ तो वो भी कहेंगे मत करो पर मैं फिर रो के ये कहती हूँ सामने वाला अपनी बुराई नहीं छोड़ता मैं अपनी अच्छाई कैसे छोड़ दूँ मेरा दिल नहीं भूलता मैं अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ूंगी और कहूंगी जरूर क्योंकि गलत जो मेरी दृष्टि में वो गलत है सही है जो सही है यदि मैं गलत हूं तो आप बताओ पर ये हारमोनी घर में लानी है तो दोनों में से एक को तो आगे बढ़कर आना होगा और बस धीरे धीरे वो ही सुख आज ये है कि घर हमारा स्वर्ग समान बनना मीरा गुप्ता बहुत ही अच्छी बात आपने बताया किस तरह से आप लिखते हैं उसके बारे में आपने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और जाते जाते मैं कहूंगा कि आपको रेडियो के माध्यम से राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं और नेट के द्वारा अलग अलग स्टेट के भी लोग सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे हम सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान हैं, सभी विश्व हमारा एक परिवार है और सभी को हर बात अच्छी अच्छी लगती है मैं जानती हूँ लेकिन करने की ताकत वो हमें परमात्मा से मिलती हैं यदि हम करने में कहीं भी कमज़ोर पड़े तो ज़रूर राजयोग सीखिए और शक्ति लीजिए वो शक्ति से जब आप संसार के सामने खड़े होते हो इसका मतलब झांसी की रानी नहीं बनना मुझे लक्ष्मीबाई बन जाऊँ क्या लड़ने के लिए ताकत ले रही हूँ लड़ना मुझे अपने संस्कारों से है अपनी मर्यादाओं से क्योंकि सोल को रोल निभाना है जो पद मिलाए वो संसार के लिए सबसे पहले है मैं कितनी भी योग्य हूँ लेकिन यद मैं बहू हूँ तो मुझे बहू का ही रोल करना है मैं सास को उंगली दिखाने लगूंगी तो कभी भी नहीं संभव होगा इसलिए लेकिन अपना रोल करते करते मैं उस मुकाम पर पहुँच जाती हूँ तो निश्चित रूप से थोड़ी त्याग व तपस्या जरूर करनी पड़ती है पर उस त्याग तपस्या में बहुत धीरज है बहुत मिठास है और एंड आपके जीवन का बहुत सुंदर होगा ऐसी मेरी शुभकामनाएं और अपना अनुभव है मैं झूठी बात नहीं कह रही किताबी बात नहीं कह रही मैं अपने अनुभव को आपको शेयर कर रही हूं आपको बिल्कुल मेरी अनुभूति पे विश्वास हो तो आप जरूर करके करेंगे मेरा गुप्ता बात ही अच्छी बात आपने बताया बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा होगा सभी श्रोताएँ भी इस संदेश को जो है अपने जहन में रखें जब भी आपको मुश्किल घड़ी में आप सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपकी पोटेंशी आपकी एनर्जी कम पड़ रही है तो आप उस परमात्मा के साथ कनेक्ट हो जाइए और एनर्जी रिसीव करके उस कार्य को पूरा कर सकते हैं तो चलिए आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अभी हमें दीजिए इजाज़त एंड फिर से एक बार मीरा गुप्ता को बहुत बहुत धन्यवाद सलामी जिंदगी में आने के लिए आपको भी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहे रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खम्बा गनीसा सुनते रहो मुस्करा आते रहो शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके चे निसार है मेरा तन, मेरा मन ए वन ऐवन एवन जाने मन जाने मय जाने, जाने मन मेरा मुल्क मन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 जाने जाने जाने मन, जाने मन, जाने मन। सिंह, मेरी बात तो सुनो मैं कुछ क्या किया इस बारे ने हमें क्या किया इसमें उतारो झुंडा और गिराओ नीचे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 मन वतन वतन वतन